महाभारत शांति शांतिपर्व अष्ट सतमोध्याय जनक के उक्ति तथा राजा नहुस के प्रश्नों के उत्तर में बोध गीता मम इतिहास पुरातनम् उच अुदातीमहास पुरातन जनके नाम प्रशाम भिस्म जी कहते राजन इसी विषय में शांत भाव को प्राप्त हुए विधेयरा जनक ने जो उद्गार प्रकट किया था उस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है अनंत मे ना कश्चन मिथिलायाम प्रदीप्तायाम नह्य किंचन जनक बोले मेरे पास अनंत सा धन वैभव है फिर भी मेरा कुछ नहीं है इस मिथिलापुरी में आग लग जाए तो भी मेरा कुछ नहीं जलता। निर्वेदम प्रतिबिन्ध्यस्त निबोध युधि युधि इसी प्रसंग में वैराग्य को लक्ष्य करके बोध्य मुनि ने जो वचन कहे हैं उन्हें बताता हूँ सुनोदापन्नम शास्त्र तर्पितम कहते हैं किसी समय नहुस नंदन राजा जयाति ने वैराग्य से शांत भाव को प्राप्त हुए शास्त्र के उत्कृष्ट ज्ञान से परित्रृप्त परम शांत बोध ऋषि से पूछा काम बुद्धिम उपदेश महाप्रा बुद्धि महाप्राज्ञ आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मुझे शांति मिले कौन सी ऐसी बुद्धि है जिसका आश्रय लेकर आप शांति और संतोष के साथ विचरते हैं बोध्यवाच उपदेशे न वर्ता नानुसा कंचन लक्षण तत्व हम तत्व बुद्ध ने कहा राजन मैं किसी को उपदेश नहीं देता बल्कि स्वयं दूसरों से प्राप्त हुए उपदेश के अनुसार आचरण करता हूँ मैं अपने को मिले हुए उपदेश का लक्ष्य बता रहा हूँ जिससे उपदेश मिला है उन गुरुओं का संकेत मात्र कर रहा हूँ उस पर तुम स्वयं विचार करो पिंगला कुरर सर्प सारंग बड़े कुमारी गुर पिंगला कुरर पक्षी सर्प वन में सारंग का अन्वेषण बाण बनाने वाला और कुमारी कन्या ये छह मेरे गुरु हैं बलवती सुखम सुखम निराशाम सपित जी कहते राजन बुद्ध को अपने गुरुओं से जो उपदेश प्राप्त हुआ था वह इस प्रकार समझना चाहिए आशा बड़ी प्रबल है वही सबको दुख देती है निराशा ही परम सुख है आशा को निराशा के रूप में परिणित करके पिंगलाम सुख से सो गई पिंगला आशा के त्याग का उपदेश देने के कारण गुरु हुई माशिषम कुरुण दृष्ट बध्यमान दिनामिषही आमिष परित्यागा चोच में मांस का टुकड़ा लिए उड़ते हुए कुरल क्रंच पक्षी को देखकर दूसरे पक्षी जो मांस नहीं लिए हुए थे उसे मारने लगे तब उसने उस मांस के टुकड़े को त्याग दिया अतः पक्षियों ने उसका पीछा करना छोड़ दिया इस प्रकार आबिस के त्याग में क्रंच पक्षी सुखी हो गया भोगों के परित्याग का उपदेश देने के कारण कुरर अर्थात कौंच पक्षी गुरु हुआ गृहारंभो हि दुखा न सुखा कदाचन सर्प पर कृतम प्रवेश सुख में ही घर बनाने का खटपट करना दुख का ही कारण है उससे कभी सुख नहीं मिलता देखो साफ दूसरों के बनाए हुए घर अर्थात बिल में प्रवेश करके सुख से रहता है अत अनिकेत रहने घर द्वार के चक्कर में न पड़ने का उपदेश देने के कारण सर्प गुरु हुआ सुखम जीवंती मुनियो भयक्ष वृत्यय समाचिता अध्रोहेण भूता नाम सारंगा इव पक्षिण जिस प्रकार पपीहा पक्षी किसी भी प्राणी से वैर न करके याचना वृत्ति से अपना निर्वाह करते हैं उसी प्रकार मुनिजन भिक्षा वृत्ति का आश्रय लेकर सुख से जीवन व्यतीत करते हैं अद्रोह का उपदेश देने के कारण पपीहा गुरु हुआ सुकारोल कश्चिन ईसावा शक्तमान सह समीपे नापिगछन तम राजबुद्धवान एक बार एक बाण बनाने वाले को देखा गया वह अपने काम में ऐसा दत्त चित्त था कि उसके पास से निकली हुई राजा की सवारी का भी उसे कुछ पता नहीं चला उसके द्वारा एकाग्र चित का उपदेश प्राप्त हुआ इसलिए वह गुरु हो गया बहु नाम कल नित्यम दया संकथनम ध्रुव एकाके विचरे श्या कुमारी शंख को यथा बहुत मनुष्य एक साथ रहे तो उनमें प्रतिदिन कला होता है और दो रहे तो भी उनमें बातचीत तो अवश्य ही होती है अतः मैं कुमारी कन्या के हाथ में धारण की हुई शंख की एक एक चूड़ी के समान अकेला ही विचरूंगा एक गृहस्थ के घर पर कुछ अतिथि आ गए घर के सब लोग कहीं बाहर चले गए थे भीतर केवल एक कुमारी कन्या थी जिस पर उन अतिथियों के भोजन आदि का भार आ पड़ा वह उनके निमित्त रसोई बनाने के लिए धान कूटने लगी उसके हाथों में शंख की बनी हुई कई चूड़ियाँ थीं जो धान कूटते समय खनखना उठी अतिथियों के इस बात का पता न चल जाए इसलिए एक एक करके उसने चूड़ियाँ निकाल ली दोनों हाथों में केवल एक एक चूड़ी ही शेष रह गई फिर उनका बजना बंद हो गया इस तरह एकाकी रहने का उपदेश देने की कारण वह कुमारी गुरु हुई इस श्री महाभारते शांति पर मोक्ष धर्म पर बौद्ध गीतायाम अष्ट सप्तिक शतमो अध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में बौद्ध विषयक एक सौ अठहत्तरवा अध्याय पूरा हुआ